श्री घर गर्ग सेहिता विश्वजीत खंड अड़तालीसवां अध्याय शक्र सख का प्रद्युम्न को भेंट अर्पण प्रद्युम्न का पुरी के स्वयंवर में सुंदरी को प्राप्त करना तथा इलावृत वर्ष से लौटकर भारत एवं द्वारिकापुरी में आना श्री नारद जी कृष्ण राजन अपने नगर में गिरकर कर शक्र सख अत्यंत मूर्छित हो गया फिर उस मूर्छा से वह उठा उठने पर भी एक क्षण तक उसे बड़ी घबराहट रही तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को पर ब्रह्म जानकर शक्र शक बड़ी उतावली के साथ अपनी भेंट सामग्री लेकर यादव सेना के समीप गया एरावत कुल में उत्पन्न हुए तीन सूड और चार दात वाले श्वेत रंग के एक हजार मधवर्षी हाथी स्वर्णगिरी पर उत्पन्न हुए दो योजन विस्तृत शरीर वाले तथा दिग्गजों के समान उन्मत्त पर्वताकार एक करोड़ हाथी जिनके मुख दिव्य थे और जिनकी गति भी दिव्य थी करोड़ों की संख्या में उपस्थित किए गए राजन इन सबके साथ सोने के बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे जिनकी संख्या सौ अरब थी दस हजार विमान भेंट के लिए लाए गए जो दो दो योजन विस्तार से सुशोभित थे दस लाख कामधेनु गौ और एक हजार पारिजात वृक्ष प्रस्तुत किए गए में परिपुष्ट हुए के मोती जो यंत्र पर चढ़ाकर चमकाए गए थे तथा चमेली के इत्र से आर्द्र श्रीस खुशमो से सज्जित तथा दूध के फैन की तरह सफेद करोड़ों सयाहे लाई गई जिन पर सुंदर तकिये भी रखे गए थे हाथी के दांत की बनी हुई उनकी पाटियां रत्नों से जटित थी और उनके पायों में भी सुवर्ण तथा रत्न जड़े गए थे विचित्र वितान अर्थात चंदोवे और दीवारों पर लगाए जाने वाले वस्त्र अरुणों की संख्या में भेंट किए गए छूने में कोमल एवं चितकबरे आसन तथा विश्वकर्मा द्वारा रचित बड़े बड़े तकीय दिए गए जो मोतियों के गुच्छों और सुवर्ण रत्न आदि के द्वारा खजित थे वे सब सहस्त्रों की संख्या में थे हजारों पर्दे करोड़ों पालकियां, छत्र चवर और दिव्य सिंहासनों के साथ करोड़ों विजन जो राजलक्ष्मी के भूषण थे परंतु प्रस्तुत किए गए कोटि द्रोण, अमृत सुधर्मा सभा सर्वतोभद्र मंडल सहस्त्र कमल हीरे पन्ने और मोती दिए गए कोटि भार गोमेद और नीलम दिए गए सहस्त्रो भार सूर्यकांत चंद्रकांत और वैदुर मणियो के थे कोटिभार श्यमतक मणियों के लाए गए थे नरेश्वर पद्मराग मणि के भारों की संख्या एक अरब थी जाम्बुनद सुवर्ण हाटक सुवर्ण तथा सुवर्णगिरी से प्राप्त सुवर्णों के भी कोटि कोटि भार प्रस्तुत किए गए मैथिलेश्वर आठ लोकपालों के आधिपत्य की रक्षा करने वाला शक्र अपना राज्य तथा देवताओं की संपूर्ण निधियों को भेंट के लिए लेकर उद्धव जी के साथ यादव सेना के पास गया और कुशलता के लिए वह अद्भुत अद्भुत भेंट अर्पित करके उसने प्रद्युम्न को हाथ जोड़कर प्रणाम किया संबर शत्रु प्रद्युम्न ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की और उस राज्य पर उसी को पुनः स्थापित कर दिया राजन सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है इस प्रकार जिसने प्रद्युम्न को भेंट दी थी उस शक्र शक को जीत कर वे सेना से आगे गए अब उनके सैनिकों की छावनी अरुणोदा नदी के तट पर पड़ी महामूल्य रत्नों से जटित चंदोवे सौ योजन तक तन गए वहां दिव्य पताकाएं फहराने लगी और वहां की भूमि पर विजय ध्वज की स्थापना हो गई उन ध्वजा पताकाओं के कारण वह शिविर समूह उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति शोभा आकाश से एरावत पर चढ़े हुए देवराज इंद्र सेना वहां उतर आए। देवताओं की धुंदुफियां भी उनके साथ साथ बजती आई वह देख संपूर्ण यादव वीरों ने बड़े वेग से अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए वह देवराज इंद्र को पहचान समस्त नरेश बड़े प्रसन्न हुए उस समय इंद्र ने भरी सभा में प्रद्युम्न से कहा महाबाहु नरेश तुम बराबर वेदताओं में श्रेष्ठ हो अतः मेरी बात सुनो स्वर्णगिरि के शिखरों पर लीलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुंदरपुरी है वहाँ विद्याधरों के राजा सुकृति राज्य करते हैं उनकी एक सुंदरी नाम वाली कन्या है जो सौ चंद्रमाओं के समान रूप लावण्य से सुशोभित और परम सुंदरी है राजन उसके स्वयंबर में समस्त लोकपाल और देवता दिव्य रूप धारण करके आए हैं किंतु वह राजकन्या कहती है कि जिसको देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगी वही मेरा पति होगा यह बात कहकर वह सुंदर वर पाने की इच्छा रखती है तुम उस उत्सव में भी अपने समस्त भाइयों के साथ सहसा चलो और देववृंद से मंडित उस सुंदर स्वयंवर को देखो नारद जी कहते राजन यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न अपने भाइयों सहित देवेंद्र के साथ में गए हो रहा था वहां का प्रांगण बड़ा विशाल था जड़े गए रत्नों के कारण उसकी मनोहरता बढ़ गई थी उस स्थान पर चंदन अगर कस्तूरी और केसर के द्रव का छिड़काव किया गया था मोती की बंदनवारों बहुमूल्य वितानों और जम्बू नस्युवर्ण के आसनों से वह स्वयंवर भवन साक्षात दूसरे इंद्रलोक साफ पाता था नरेश्वर प्रद्युम्न उस स्वयंवर में गए और सिंह जैसे किसी पर्वत के शिखर पर बैठता है उसी प्रकार सबके देखते देखते एक दिव्य आसन पर विराजमान हुए मैथिल वहां जितने प्रजापति मुनि देवता रुद्रगण मरुद्दगण आदित्यगण वशुगण अग्नि दोनों अश्विनी कुमार यम वरुण सोम कुबेर इंद्र सिद्ध विद्याधर कंधर्व कि सभी समागत एवं रत्नाभरणों से विभूषित देव थे उन्होंने प्रद्युम्न को आया देख अपने विवाह की आशा छोड़ दी इसी समय सुंदरी हाथ में रत्नमाला लिए अपने रूप रूपलावण्य से रति और रंभा को भी तिरस्कृत करती हुई सी निकली वह वा वारांगी अंगना सरस्वती लक्ष्मी तथा रूपवती शि की विडम्बना करती हुई सी जान पड़ती थी मैथिल जिसे देखकर सब और समस्त सभासद सद को प्राप्त हो गए वह लक्ष्मी के समान राजकुमारी सुंदरी सब लोगों के सामने अपने लिए योग्य वर्गी इस प्रकार खोज करने लगी मानो चपला नूतन जलधर को ढूंढ रही हो दिव्यांबरधारी तथा प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल लोचन वाले नरलोक सुंदर वीर प्रद्युम्न के पास पहुंचकर वह सुंदरी विद्याधरी मूर्छित हो गई फिर थोड़ी ही देर में उसे चेत हुआ वह उठी और आनंद विभोर होकर प्रद्युम्न के गले में सुंदर माला डालकर खड़ी रह गई मिथलेश्वर विद्याधरों के राजा सुकृति ने अपनी पुत्री सुंदरी को प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया सब और मांगलिक वाद्य बज उठे किन्तु इस वैवाहिक मंगल को देखकर देवता लोग सहन न कर सके उन लोगों ने उस स्वयं को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्रचंड मेघों ने देव को आच्छादित कर लिया हो उन देवताओं को क्रोध के वशीभूत हो धनुष उठाए और युद्ध के मद से उद्धत हुए देख साक्षात प्रद्युम्न हरि के भगवान हरि ने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए बाढ़ सहित श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर यादवों के साथ सिंहनाथ किया मिथिलेश्वर उनके धनुष से छूटे हुए चमकीले बाणों द्वारा देवताओं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई वैसे सूर्य की किरणों से कुहासे के बादल फट जाते हैं उसी प्रकार वे देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए इस प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न स्वयंवर जीतकर और इलावृत खंड पर विजय पाकर भारतवर्ष को जाने के लिए उद्यत हुए भाइयों यादवों सैनिकों तथा समस्त मंत्रीजनों के साथ विजय दंड भी बजवाते हुए वे भारत खंड में आए अनेक देशों को देखते हुए जम्बो द्वीप विजयी बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार क्रमशः अनर्त प्रदेश में और द्वारिका के देशों में आए प्रद्युम्न के द्वारा भेजे गए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव ने राजसभा में पहुंचकर राजा उग्रसेन को तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया प्रत्येक वर्ष में क्या क्या हुआ और जम्बू पर किस तरह विजय मिली वह सारा वृत्त उद्धव जी ने यथोचित रूप से कह सुनाया तब राजा उग्रसेन श्री कृष्ण बलदेव एवं संपूर्ण वृद्धजनों के साथ प्रद्युम्न को लाने के लिए निकले गीत वाद्यों की ध्वनि तथा वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ मोतियों खीलों और फूलों की वर्षा वर्षापूर्वक मंगल पाठ करते हुए लोग उनकी अगवानी के लिए आए नरेश्वर एक गजराज को आगे करके सोने के कलश गंधर्व अपसराए शंख दुदुभि वेणु गंध अक्षत सोने के पात्र फल फूल धूप तथा तो के अंकुर साथ लिए राजा उग्रसेन प्रद्युम्न के सम्मुख आए मैथिल श्री कृष्ण कुमार ने जादव बंधुओं के साथ खड्ग ले जाकर महाराज उग्रसेन के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया मीनकेतन प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण बलराम को मस्तक झुकाकर समस्त वृद्धजनों को प्रणाम करने के अनंतर शीघ्र जाकर श्री गर्गाचार्य के चरणों में नमस्कार किया राजा उग्रसेन भोरी भोरी प्रशंसा करके वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मणों के सहयोग से विधिवत पूजन करके प्रद्युम्न को हाथी पर बिठाकर कर द्वारकापुरी में गए द्वारका में सर्वत्र घर घर में मंगल उत्सव हुआ नरेश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हारी पूछी हुई सब बातें कही अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में प्रद्युम्न का द्वारिका गमन नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ